सहनो सहनोन सह वी कर्वा वह तेजस्वीनावतीतस्त मिषा वह ओ शांति शांति शांति, शांति योगदर्शन की 25वीं कक्षा योगदर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद में 24वें सूत्र को उसके भाष्य को हम देख रहे थे क्लेश कर्म विपाक आशय इनसे जो अछूता है उसे ईश्वर कहते हैं ऐसा जो पुरुष विशेष है चेतन विशेष है उसको ईश्वर कहते हैं और ईश्वर सदैव मुक्त है नित्य मुक्त है कभी बंधन में नहीं आता है वो नित्य मुक्त क्यों रह पाता है नित्य मुक्तता उसका एक ऐश्वर्य है विशेष गुण है विशेष स्थिति है और तो सदैव मुक्त क्यों रह पाता है तो उसमें ज्ञान की प्रकर्षता है उसकी सदा नित्यता का ज्ञान कैसे होता है वो शास्त्र से होता है शास्त्र के आधार पर हमें निश्चय होता है कि वो सदा मुक्त है अंतिम निश्चय शास्त्र से ही होता है और भी अनुमान आदि कुछ हम कर सकते हैं लेकिन अंतिम निर्णय शास्त्र से वेदों से होता है और वेदों का प्रमाण क्या है तो अन्य भी प्रमाण हो सकते हैं ऊहा हो सकती है तर्क हो सकते हैं वेदों को देख करके भी हम वेद को प्रमाणित कर सकते हैं युक्तियां लगा के लेकिन वेदों का मूल प्रमाण उसका परमात्मा से निर्मित होना है परमात्मा से ही आना है तो परमात्मा का जो उत्कर्ष है ऐश्वर्य है ज्ञान का मुक्त का निस्वार्थता का चूंकि ऐसे परमात्मा से ये वेद निश्रित हुए हैं इसलिए इसकी शास्त्र की प्रामाणिकता है शास्त्र की प्रामाणिकता में सबसे मुख्य कारण उसका ईश्वर से निश्रित होना है उसकी स्वतः प्रामाणिकता ईश्वर के कारण से तो यहाँ तक का विषय हमने पिछली कक्षा में देखा था किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ। संख्या इस पूछे तो पर प्रकृष्ट सत्व उपादान तो प्रकृष्ट जो सत्व है उसके उपादान तो मतलब यहाँ पर ज्ञान लेंगे अति उत्कृष्ट प्रकृष्ट ज्ञान के उपादान से ज्ञान के आधार से ईश्वर का ये शाश्वतिक उत्कर्ष है शाश्वतिक उत्कर्ष यानी वो नित्य मुक्त है वो नित्य मुक्त क्यों है उसका कारण क्या है क्यों वो नित्य मुक्त है तो उसका प्रकृष्ट सत्व का उपादान है सर्वश्रेष्ठ अतिश्रेष्ठ सत्व यानी ज्ञान शुद्धि ज्ञान से ही शुद्धि है यहां पर शुद्धि अर्थ भी लें तो ज्ञान ही है उसका उपादान से उसके उपादान से आधार से आश्रय से ईश्वर का ये शाश्वतिक उत्कर्ष है जो सदामुक्तत्व तो है ये किस आधार पर है क्यों वो सदा मुक्त है तो चूंकि उसका ज्ञान प्रकृष्ट है शुद्ध है यथार्थ है इसलिए वो मुक्त है ठीक है और सीम सनिमित वो फिर आगे शास्त्र के लिए आएगा कुछ लोग यहां पर सत्व से मन का भी ग्रहण करते हैं तो मन के लिए भी सत्व शब्द का प्रयोग आता है सत्वात्मा शरीरांच त्रयम ए तत् आयुर्वेद में आता है सत्व यानी मन अंतःकरण आत्मा और शरीर ये तीन त्रिदंड के समान है तीन दंड के समान है जैसे तिपाया होता है मटका आदि हम रखते हैं वो तीन उसके दंडे होते हैं और उसके आधार पर वो टिका हुआ होता है ये का के, स्टैंड आदि तीन तीन होते हैं इनमें सभी में लगभग चार भी होते हैं कहीं लेकिन तीन से हो जाता है वो दो से नहीं टिक सकता है कम से कम तीन चाहिए दो से टिकेगा तो चौड़ा रखना पड़ेगा ये तो एक से भी टिकता है तो सत्व आत्मा शरीर चयम एतत् त्रिदंड लोक स्तिष्ठती संयोग का तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठित ये जो लोक है हमारा ये सब किसमें प्रतिष्ठित है न तो केवल मन पे प्रतिष्ठित है न केवल आत्मा पे प्रतिष्ठित है न केवल शरीर पे तीनों पे है तो ये तीन चीजें हैं तो सत्व शब्द मन के लिए भी प्रयोग किया जाता है बहुत जगह सत्व शुद्धि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि सत्व शुद्ध हो स्मृति ये जो इत्यादि हमारे को वर्णन मिलते हैं तो सत्व का मतलब अंतकरण मन के रूप में लिया जाता है अब उस शब्द को यहां देख करके कई जने यहां पर कहते ये भी लगाते हैं कि ईश्वर के भी मन होता है ईश्वर भी मन वाला है इंद्रिय उसके भी होती है अंतःकरण उसके भी होता है इस तरह के भी कुछ व्याख्या करते हैं उस शब्द की शब्द को देख करके सत्व शब्द किसी भी सत्तात्मक वस्तु के लिए भी प्रयोग होता है आज जैसे आत्मा के लिए भी कोई कह सकता है परमात्मा के लिए भी कह सकता है जिसकी भी सत्ता है अस्तित्व है उसको सत्व शब्द से कहा जा सकता है यह भी एक व्यापक है पर अभी वो सत्ता वाला अर्थ तो यहां हम नहीं ले रहे हैं मन है सत्व शब्द से मन भी लिया जाए तो मन किसका अधिकरण होता है ज्ञान का अधिकरण होता है ज्ञान उसमें होता है अंतःकरण में ज्ञान विमर्श इत्यादि जो होता है तो ज्ञान को कहने के लिए उसके आधार मन चित्त अंतःकरण को भी कह दिया जाता है उस शब्द से भी उसी का ग्रहण हो जाता है घी लाना हो बोले तो घी ले आ, ये बोलते हैं तो पात्र सही थी आता है वो और यूं कहें कि घी का पात्र ले आ तो भी प्रयोजन तो यही है ना घी को लेके आना तेल का वो डब्बा ले आ इत्यादि यानी उसमें वो चीज होती है हम उस आधार के माध्यम से भी उसका कथन करते हैं तो यहां जो सत्व शब्द है ये ज्ञान के लिए आएगा यह हम क्यों ले लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि ईश्वर का शरीर नहीं होता ईश्वर प्रकृति से युक्त नहीं होता है हमें अन्य जगह से स्पष्ट है यह बात इसलिए अब यहां सत्व का मतलब मन नहीं लेंगे कि जैसे आत्माओं के जीवात्माओं के मन होता है ऐसे परमात्मा के भी मन होता है ये अर्थ नहीं ले सकते यहां पर हम वो विपरीत जाएगा अंतर होगा तो ये यहां ज्ञान का वाचक है सत्व शब्द ठीक है और दूसरा है नहीं? जो सूत्र में आया है पुरुष विशेष है इस तरह सामान्य है आ, कोई भी पुरुष और पुरु कि कोई से है पुरु, पुरुष गुणों तो के कारण बतानी तो हो तो विशेष शब्दों को पहले बोला जाता है कि विशेष ही विशेष में जो विशेष का प्रयोग होता है तो विशेष बात ही समान ही एक पुरुष से हो ऐसा नहीं समान नहीं विशेष ही कहा जा रहा है गी। गी। गी। गी। गी। गी। गी। विशेष ये कई कह नहीं सकते ये कोई आवश्यक नहीं है आपने जो बातें रखी हैं, वो अनिवार्य नहीं है ऐसा भी होता है लेकिन ये अनिवार्य नहीं है हमेशा नहीं होता है एक तो विशेष पुरुष हम जब बोलते हैं और पुरुष विशेष शब्द बोलते हैं तो आपका कहना है कि पुरुष विशेष जब बोलते हैं तो पुरुषों में या मनुष्य विशेष तो मनुष्यों वो सब मनुष्य ही होते हैं जब हम कहते हैं विशेष मनुष्य तब क्या वो मनुष्यों में नहीं होता है भले ही विशेष गुणादी की विशेषता होती है तो मनुष्य विशेष कहेंगे तब भी तो गुणादी की विशेषता कही जा सकती है मनुष्य विशेष ऐसा जब बोलेंगे तो एक एक, एक चाहे भले गुणों की विशेषता ना हो तो भी एक औरों से भिन्न एक इकाई है ठीक है उस अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है और विशेष मनुष्य कहेंगे तब भी वो मनुष्यों में ही होगा ठीक है दोनों तरह से उसमें तो कोई भेद नहीं है अब मान लीजिए हम कहें कि मनुष्य या वस्तु के लिए कहें ये तो एक विशेष ही वस्तु है विशेष वस्तु है ठीक है अब वो वस्तु क्या हो सकती है कुछ भी हो सकती है हम उन वस्तुओं को एक जैसा ही लें ऐसा तो नहीं है ले बाजार में ये एक विशेष वस्तु आई है एक विशेष वस्तु आई है अब वस्तु कमे कौन सी लेंगे कोई खाने पीने की चीज ले सकते हैं कोई यंत्र ले सकते हैं कोई कपड़ा ले सकते हैं कोई और चीज प्रदर्शनी की दिखावे की कोई चीज शोभा की कोई वस्तु कुछ भी कह सकते हैं। वस्तु का मतलब यह नहीं बस वस्तुत्व तो उसमें होना चाहिए ठीक है द्रव्यत्व तो उसमें होना चाहिए इतनी समानता है अब जब यहां पुरुष विशेष से कहा गया अब पुरुष का मतलब आप लेके चल रहे हो आत्मा और इसलिए आप प्रश्न कर रहे हो पुरुष का मतलब आपने आत्मा ही लिया है और इसलिए वो आप कह रहे हो कि पुरुष विशेष मतलब तो आत्मा में ही कोई विशेष होना चाहिए दूसरा तो नहीं होना चाहिए ठीक है और आत्मा का भी अभिप्राय आप जीवात्मा लेकर के चल रहे हो जीवात्मा लेकर के चल रहे हो आप इसलिए आपका ये प्रश्न उठ रहा है अगर आप केवल आत्मा भी लेते हैं तो परमात्मा भी आत्मा है और जीवात्मा भी आत्मा है आत्मा तो दोनों ही है इस शब्द की दृष्टि से देखें लेकिन इसके साथ साथ आप दूसरी चीज भी जोड़ लो कि जैसे आत्मा एकदेशी है ऐसे परमात्मा भी फिर एकदेशी देशी हुआ अभी आप अतिरिक्त चीजें लाएंगे वहां पर या कहेंगे कि जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है तो आत्मा भी जीवात्मा भी सर्वव्यापक होना चाहिए इत्यादि ये कहा नहीं जा रहा है यहां पर आत्मा शब्द उसका प्रवृति निमित्त जो है बस उतने अर्थ में परमात्मा भी आत्मा है और जीवात्मा भी आत्मा है पर आप आत्मा का मतलब जीवात्मा जो उसको लेकर के चलने कि वो भी हमारे में से एक विशेष कुछ हो गया है वही अलग से तो कुछ है नहीं लेकिन यहां पुरुष शब्द है तो पुरी में जो शयन करता है उसे पुरुष कहते हैं और तो पुरी है अलग अलग हो सकती हैं एक तो मनुष्य शरीर भी पूरी है अन्य शरीर भी पूरी है अलग अलग है एक ही जैसे तो नहीं होते अलग अलग प्राणी है वृक्ष वनस्पति हैं और एक ये ब्रह्मांड लोकलोकांतर ये भी एक पूरी है तो जो पूरी में शयन करता है उसको पुरुष कहते हैं अब उसमें वो भी आ गया और ये भी आ गया तो पुरुष विशेष ठीक है दोनों पुरुष हैं और उसमें विशेष है अब इससे जुड़ी भी बातें जो आप लेना चाहते हैं आपका तात्पर्य पीछे छुपा मिला फिर तो मनुष्य ही होगा जैसा कई लोग मानते हैं जैनी लोग मानते हैं उनके जो तीर्थंकर हैं जिनको वो भगवान या ईश्वर बोलते हैं वो कहते हैं ये जी भी है केवले को प्राप्त कर लेते हैं मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो वही भगवान हो जाते हैं वही ईश्वर हो जाते हैं अलग से कोई ईश्वर नहीं है अलग से ईश्वर नहीं है ऐसा वो मानते हैं उस तरह का भाव लेते हुए आप प्रश्न कर रहे हैं ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है बंध भले ही नहीं हो लेकिन स्वरूप में आत्मा और परमात्मा ये पुरुष विशेष वो एक ही जैसे होने चाहिए ये आपका भाव है या तो दोनों सर्वव्यापक होंगे या दोनों एक होंगे वैसा नहीं, ये था कि मतलब परमात्मा आत्मा से ही केवल इतने से विशिष्ट है कि उसमें फेस नहीं होते हैं लेकिन बाकी, है। हाँ बाकी सब समानता है वो बाकी सब समानता है बोलना देखें जैसे, जैसे बोलो सर्व्या सर्वव्यापक यानी या तो दोनों सर्वव्यापक हैं या दोनों एक हैं तो यही तो मैं बोल रहा था आपको की आपके पीछे भाव यही है सर्वव्यापक है ना तो इसकी अर्थापत्ति वही निकलेगी जो आप प्रश्न उठा रहे हो अंदर वही बात होगी अच्छा और किस चीज में समानता होगी ये तो भिन्नता है आप ये ले रहे हो कि <laughs> इन्हीं में भिन्नता है केवल क्लेश कर विपाक और आशय बाकी सब में समानता है तो एक तो सर्वव्यापकता में समानता हो जाएगी और में नहीं होगी क्योंकि ईश्वर के लिए कहा कि वो सर्व है वो सर्वव्यापकता को नहीं बता नहीं तो बताया वो उसको आगे देखेंगे आपने खुद नहीं तो बोला ना सर्व्यापकता का मैं आपसे पूछ रहा हूँ किन गुणों में समानता है इनमें ही भिन्नता है और में समानता है वो समानता वाले बताइए मेरे को जो भी ऐसे नहीं ठीक है शुद्ध बुद्धमुक्त स्वभाव तो है ये तो इससे वो अछूता है और ये इनसे जुड़ जाते हैं यही तो अशुद्धि है आत्मा की अपने आप में शुद्ध होते हुए भी वो इससे युक्त तो हो जाता है अशुद्धि ही कहलाती है आत्मा की और कौन सी भिन्नता है गी? तो आपका प्रश्न ही नहीं बनेगा और यहां ऐसा नहीं कहा गया कि ये भिन्नता है बाकी सब समानता है ऐसा नहीं कह रहे समझाने के लिए उन्होंने ये बात रखी अंश ले लिया कि यह भिन्नता है क्योंकि मनुष्य यहां योग दर्शन की बात चल रही है मुक्ति की बात चल रही है तो क्लेश कर्म विपाक इससे तो छूटना है हमें उसी को विशेष लेकर के कह दिया इन्होंने अपने प्रसंग से संबंधित तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वो एक जैसे इस सूत्र को लेकर के कई जने बोलते हैं एक जैन मुनि के पास में मैं एक बार गया था बहुत साल पहले की बात है तो प्रसंग में उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या करते हैं कौन सी साधना करते हैं उन्होंने कहा पतंजल योग दर्शन के अनुसार तो फिर अपने भक्तों को बताने लगे कि बोले पतंजलि योग दर्शन है ये पहले जैन परंपरा का था अब हमारे से निकल गया है वो अब ये वैदिकों के हमारे परंपरा का नहीं माना जाता है तो प्रमाण के रूप में उन्होंने ये सूत्र बोला था क्लेश कर्म विपाकाशाय अपरा मिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर बोले ईश्वर कोई और कुछ नहीं है बस पुरुष विशेष ही है जब पुरुष तीर्थंकर हो जाता है मुक्त हो जाता है तो वो ईश्वर हो जाता है बिल्कुल वही बात यहाँ पर कही गई है ये हमारी परंपरा का ग्रंथ है वैदिक परंपरा का नहीं है हमारे से छिटक गया है काल के कारण से ये तो ये हमारा था और इसी की पुष्टि के लिए एक लेख मैंने देखा था गुरुकुल कांगड़ी से एक पत्रिका निकलती है वहां की और वहां के एक प्रोफेसर का लेख था दर्शन विभाग वालों का तो स्वतंत्र चिंतन आजकल ज्यादा अच्छा माना जाता है ना वो प्रगतिशील होते हैं जो कुछ नया दें स्वतंत्र दे परंपरा से हटके दें जो परंपरा वाला देते हैं वो तो दकी अनुषी होते हैं परम्परावादी होते हैं तो कुछ नया होना चाहिए ना कुछ कौतूहल हो कुछ उत्सुकता हो ऊहा हो तब कहेंगे ऊहवान है व्यक्ति और तो प्रतिभा है इसकी कुछ नया कहना चाहिए ऐसी एक परंपरा है क्योंकि वो शोभित करती है आजकल जो कि तू बात मान ली तो बोले तो परंपरावाद ये दखे अनुषी है ये तो अपनी दिमाग को एक तरफ रख के जैसा बाबा वाक्यम प्रमाणम जो उन्होंने कहा उसको मानते हैं तो अपना अस्तित्व उससे पता लगता है अपना वैशिष्ट्य पता लगता है तो ऐसे लेख बहुत आते रहते हैं तो उन्होंने भी यही बात लिख रखी थी बोले इससे ये सिद्ध होता है कि जैन परम्परा में जो माना जाता है कि ये आत्मा ही परमात्मा बन जाता है वो यही बात योगदर्शन कह रहे हैं अब ये भाष्य और सारा परंपरा का जो दिया जा रहा है कि अगर तीर्थंकर ही भगवान बन जाते तो वो तो बंधन में थे पहले शरीरधारी थे पहले ये तो इनका बंधन ही नहीं था ये जिस पुरुष विशेष की बात कर रहे हैं अपराधनिष्ट है अछूता है न भूत में संपर्क में आया न भविष्य में आएगा यह बिल्कुल अलग दृष्टि है और यही पुष्टि वैदिक उससे होती है सारी की सारी तो अलग अलग लोगों की मान्यता है ऐसे नहीं एक संदर्भ को छोटा सा उठा करके हम अपने ढंग से व्याख्या करने लगे ये नहीं होता है, है। तो इस, इसमें का भक्ति तो भक्ति अक्ति मतलब भच सेवायाम से। सेवा करना सेवा करना मतलब भिशेस। है विशेष सेवा सेवा का मतलब क्या होगा परमात्मा की सेवा करेंगे पैर दबाएंगे उनके दबाते तिलक लगाएंगे उनको भोग चढ़ाएंगे उनको वो तो निराकार है, उसकी सेवा क्या हो सकती है उनकी आज्ञा का पालन करना भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन में नित्य तत्पर रहें। मची ने खोल रखा है। महर्षि दयानंद ने एकदम स्पष्ट कर रखा है ये भक्ति का मतलब क्या है भक्ति के नाम से जो प्रचलित है वो सब लिया जाए ये तो नहीं जो सिद्धांत विरुद्ध है कोई होता ही नहीं है ऐसा उसको भक्ति मान लेते हैं दूसरा एक सेवन वो भी होता है जो हम दूध का सेवन करते हैं फलों का सेवन करते हैं उपयोग करते हैं हम उसके लिए तो परमात्मा का उपयोग क्या है भूख मिटाएंगे प्यास मिटाएंगे शरीर की नहीं तो कुछ और करेंगे उसका सेवन यही है कि उसके ज्ञान को हम ग्रहण करेंगे अपने जीवन में उतारेंगे यही उसका सेवन है परमात्मा का सेवन यही है परमात्मा ने जिस सृष्टि को बनाया उसका उचित उपयोग करना है परमात्मा का सेवन है दिखने में प्रकृति का सेवन लग रहा है करते भी प्रकृति का सेवन है लेकिन उसको उचित ढंग से करते हैं तो वो एक तरह से परमात्मा का सेवन है परोक्ष रूप से उसकी आज्ञा के अनुरूप इन शरीर आदि का प्रयोग करना लाभ लेना प्राकृतिक पदार्थों का लेना ये सेवन है यहां जो तात्पर्य मुख्य लिया जाता है वो जप के रूप में लिया जाता है जो आगे ईश्वर बता के और फिर तजर्थ भावनम इत्यादि जो बात आएगी उससे जोड़ करके यहां पर अर्थ लेते हैं जो आगे ईश्वर परिणिधान बताया है एक तो नियमों के अंत में या तो क्रिया योग में भी एक ही जैसा है वो उससे भिन्न जो लोग करते हैं वो इसी आधार पर करते हैं कि यहां पर भक्ति विशेष से आवर्तित मतलब उस ओम का अर्थ सहित उच्चारण बार बार उच्चारण करना जैसे कि जप में करते हैं उसको भी यहां पर बहुत लोग लेते हैं कि बार बार वो किया जाता है लेकिन वहां जप करते हैं तो साथ में अर्थ की भावना भी लिखी हुई है तद जपस्तअर्थ भावना और उसमें अर्थ की भावना मुख्य होती है जब मुख्य नहीं होता है अर्थ की भावना मुख्य होती है और अर्थ की भावना क्या है ईश्वर ऐसा ऐसा है उससे क्या होगा ईश्वर ऐसा ऐसा है उससे आगे उसका क्या परिणाम निकलना है स्तुति से क्या निकलना है प्रीति बढ़ेगी प्रीति बढ़ेगी तो, प्रीथी बड़ेगी। प्रीथी बड़ेगी तो उसको पाना चाहेंगे और उसको प्रसन्न करना चाहेंगे परमात्मा को प्रसन्न करना चाहेंगे परमात्मा को कैसे प्रसन्न करेंगे उसकी आज्ञाओं का पालन करके फिर वहीं पर आ जाएंगे हम तो जब के अर्थ में लेंगे तब भी उसकी परिणिति वहीं पर ही आने वाली है तो यही भक्ति विशेष है कुछ तो पुरुषों तो में, में संभव है और व्यविचार हैं ईश्वर शब्द क्यों ले आए पुरुष शब्द है पुरुष विशेष है ईश्वर ऐसा पुरुष जो इन सब से तो पुरुष यानी जीवात्मा यहां संभव है उससे और उसका व्यभिचार भी संभव है उससे रहित भी होता है और संभव और व्यभिचार सामान्य रूप से होता है लेकिन जब पहली बार किसी चीज को बताया जाता है तो वहां पर उसके गुणों को बताया जाता है अब शेर के बारे में कोई बताने लगे कि शेर कैसा होता है बताओ मेरे को शेर कैसा होता है <laughs> बताओ और फिर संभव विचार भी, भी ना उसमें <laughs> शेर कैसा होता है उसके चार पैर होते हैं तो विचार भी, भी है और जी पैर कट भी जाता है कभी शेर का वैसे तो चार ही होते हैं अच्छा यूं बताओगे कि शेर के ऐसा रंग वाला होता है तो क्या विचार भी, भी होता है उसका नहीं वैसे शेर कैसा होता है बोले मांसाहारी होता है तो क्या व्यविचार भी, भी होता है उसका नहीं होता संभव्य विचार किसी विशेष प्रसंग में जब हम बोलते हैं वहां संभव और व्यविचार दोनों देखे जाते हैं वो अपनी जगह ठीक है लेकिन जहां आप किसी वस्तु को पहली बार बता रहे हैं नहीं बता नहीं होगा गाय कैसी होती है अब गाय के आप दस लक्षण बता दीजिए क्योंकि रविशंकर जी कैसे हैं अब उसमें संभव और कहां देखेंगे आप हा मनुष्यों में संभव विचार देख सकते हैं ठीक है तो ये तो बताया जा रहा है पहली बार इस दृष्टि से जहां संभव व्यविचार वाली बात लगती है वो विशेष रूप में हमें पता लगेगी हर जगह यू आप नहीं घटाएंगे और घटाना चाहते हैं तो यहां पुरुष पे घटाएंगे और पुरुष यानी चेतन जो है वो इनसे परामृष्ट होता है वो अपरामृष्ट होता है ये गुण ये क्लेश कर्ण विपाक आशय आदि से कोई युक्त तो होता भी है और नहीं भी होता है संभव व्यविचार भी है दोनों उस दृष्टि से देखना चाहें तो देख सकते हैं और कोई ठीक है आगे का देखिए तो पीछे जो इन्होंने बताया था कि इस इस शाश्वतिक उत्कर्ष है उसका प्रमाण क्या है तो बोले शास्त्र है और शास्त्र का प्रमाण क्या है कि परमात्मा का उत्कृष्ट रूप वही प्रकृष्ट सत्व यही उसका प्रमाण है मुख्य प्रमाण यही अन्य प्रमाण भी होते हैं केवल इसी से सिद्ध नहीं होता है अन्य चीजों से भी हम सिद्ध करते हैं और आगे कहा था एतयो शास्त्रयो ईश्वर सत्वे वर्तमानयो अनादि संबंध ये दोनों चीजें ईश्वर में विद्यमान है दोनों चीजें ईश्वर में विद्यमान है और इनमें अनादि संबंध है ये इसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ कोई प्रारंभ नहीं है ईश्वर का ऐश्वर्य पहले आया यानी नित्य मुक्त तो पहले हुआ या उसमें शास्त्र पहले आया अब शास्त्र का मतलब ज्ञान है यहां पर वेद ज्ञान है और वो किस में है परमात्मा में है परमात्मा का ही स्वीकार किया जा रहा है कि पहले परमात्मा में ज्ञान आया और तब वो सदा मुक्त तो हुआ ऐसा नहीं कह सकते ये दोनों में नित्य संबंध है अनादि संबंध है ये दोनों साथ साथ ही है अनादि काल से ये कोई एक का प्रारंभ नहीं कर सकते एक का प्रारंभ करते ही फिर यह आएगा कि ज्ञान आया तो मुक्त हुआ तो यानी उससे पहले मुक्त नहीं था वो ज्ञान के आने से पहले मुक्त नहीं था और फिर ज्ञान भी आया इसका मतलब है पहले ज्ञान नहीं था उसको अब चूंकि ज्ञान सदा से है तो वो सदा से मुक्त भी है वो नित्य है अनादि है सदा से है ऐसा ही है आगे ए तस्मात ए सदैव ईश्वर सदैव मुक्त इसीलिए यह होता है कि वो सदा ही ईश्वर है और सदा ही मुक्त है शास्त्र उसका एक ऐश्वर्य है ज्ञान उसका एक ऐश्वर्य और सबसे बड़ा ऐश्वर्य ज्ञान जो कि उसके सब गुणों में ऐश्वर्यों में साथ देता है इसके बिना सारे उसके निरर्थक हो सकते थे ज्ञान उसका सबसे मुख्य है तो सदैव ईश्वर और सदैव मुक्त है इसीलिए वो सदा मुक्त है आगे तच तत् ऐश्वर्य साम्यातिशय विनिर्मुक्तम ये जो इसका ऐश्वर्य है प्रकर्ष है। ये साम्य और अतिशय से विनिर्मुक्त है पूरी तरह छूटा हुआ है ना तो उसके समान ऐश्वर्य वाला कोई है अगर उसके समान कोई ऐश्वर्य वाला होता तो साम्य से वो मुक्त नहीं होता जैसा वो है वैसा ये भी है ये दो चीजें एक जैसी हैं और अतिशय का मतलब है उससे भी अधिक कोई है इसका भी बहुत ऐश्वर्य है लेकिन इससे भी अधिक ऐश्वर्य वाला कोई है तो साम्य से भी मुक्त है और अतिशय से भी मुक्त है यानी उसके बराबर कोई नहीं है और उससे बढ़कर के कोई नहीं है ऐसा वो है तस् ऐश्वर्य साम्य अतिशय विनिर्मुक्तम साम्य और अतिशय से मुक्त है रहित है न तावत ऐश्वर्यांत तद अतिशयत किसी दूसरे ऐश्वर्य के द्वारा उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता अतिशयित नहीं हो सकता कोई दूसरा ऐश्वर्य उससे ज्यादा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है कम ही है सब उससे और यदेव वह अतिशयी सदैव तत्स्या जो अतिशयी होगा अगर कोई उससे अधिक अतिशयी है तो वही ईश्वर होगा फिर ईश्वर है ही वही जिसमें सबसे अधिक ज्ञान है अतिशयता है तो यदेव वतिशयी से जो भी अतिशयी होवे तदैव तत्सया वही ईश्वर क्या इसलिए उसके बराबर भी कोई नहीं हो सकता और उससे बढ़ करके भी कोई नहीं हो सकता तो बोले बढ़कर के तो नहीं हो सकता लेकिन बराबर तो हो सकता है जो अतिशय है वो ईश्वर है तो ये भी अतिशय है ये भी अतिशय है दोनों बढ़े हुए हो गए ऐसा तो मान सकते हैं देव अतिशय अतिशयी तदेव तत्स्या जो अतिशय है वही वह है तो बराबर वाले भी तो दो अतिशय हो सकते हैं लेकिन साम्य है और अतिशय से विनिर्मुक्तता है तो साम्य वाली बात फिर भी एक रह जाती है अतिशय तो हो नहीं सकता है साम्य में क्या दोष है साम्य क्यों नहीं मान लेते हैं हम ये भी सर्वश्रेष्ठ है ये भी सर्वश्रेष्ठ है क्यों नहीं ऐसा मान लेते उसके बारे में आगे बता रहे तस्मात यष्ठा प्राप्ति ऐश्वर्य से ऐसा ईश्वर आई थी तो जहां पर ऐश्वर्य की काष्ठा प्राप्ति है अंतिम प्राप्ति है चरम सीमा है जिससे बढ़कर के अधिक ऐश्वर्य हो नहीं सकता बस वही ऐश्वर्य है वही ईश्वर है उसी ऐश्वर्य वाला जो है उसे ही ईश्वर कहते हैं ये ईश्वर परिधान के संदर्भ में। अब कहते हैं न तत्समानम ऐश्वर्य अस्थि उसके समान भी कोई ऐश्वर्य नहीं है समान भी नहीं है अतिशयी वाली बात तो हटाई दी है समका भी कहा था उसके समान कोई नहीं है लेकिन इसके लिए विशेष कहना चाहते हैं न तत्समानम ऐश्वर्य अस्थि किसी का भी उसके समान ऐश्वर्य नहीं है अकस्मात क्यों नहीं हो सकता क्यों नहीं है तो द्वयोस्तु एक युगपथ कामित अर्थे नवम इदम इति पुराणम इधम अस्तुति प्राकाम विघाता पूर्णत्व प्रसक यदि दो माना जाए ये अभ्युपगम से बोल रहे हैं। है नहीं ऐसा लेकिन समझने के लिए बोल रहे हैं द्वय स्तुल्यो दो बराबर जैसी हो चीजें और एक में युगपत कामित अर्थ एक साथ अगर उन दोनों की कामना में की जाए कि भाई इसको लू इसको लू तो किसी न किसी एक को वो लेगा दो को लेगा नहीं तो और कुछ नहीं तो ऐश्वर्य की समानता है तो भी नवम इधम पुराना इदम ये नया है ये पुराना है ये भेद तो फिर भी आ ही जाएगा तो एक जैसे वाहन हो लेखनी हो वस्तु हो बिल्कुल एक जैसे हो तो ओके कोई सा भी ले लो तो कौन सा पसंद करेंगे क्या चीज से भेद देखेंगे रंग भी एक जैसा सब कुछ एक जैसा है तो एक कर सकते नहीं ये नया है इसको ले लो ये पुराना है ये नहीं तो नवमिधम अस्तु पुराना मिधम अगर ऐसा करके एक से सिद्ध किसी एक के सिद्ध होने पर इतर से प्राकाम्य विघात दूसरा जो है उसकी प्राकाम्य यानी इच्छा का विघात हो जाएगा उसकी प्रकर्ष रूप से जो कामना की जाती है प्राकाम्य है चाहने योग्य है उसका विघात हो जाएगा उनत्तम प्रसक्तम तो भी न्यूनता तो कोई ना कोई आ जाएगी दो बिल्कुल एक जैसे हों और हम किसी एक में एक को चाहें एक का चयन करें तो एक की दूसरे की तो न्यूनता प्रसक्त हो ही जाएगी दो, दो बसे जा रही है हमारे को कहें भी एक जैसी हैं दोनों एक्सप्रेस हैं और हम दोनों को देख के एक में बैठ जाए और दूसरे में नहीं तो कुछ हमने सोचा तो है ना कुछ तो, कुछ ना कुछ तो भिन्नता होगी नई है पुरानी है चालक की भिन्नता है सीट की है कुछ ना कुछ तो हमने चयन किया है तो भिन्नता होगी रेलगाड़ी में जा रहे हैं और उसमें आरक्षण किया हुआ है या बैठने की जगह है रेलगाड़ी वही है लेकिन फिर भी कोई इधर से उठ के उधर बैठ जाता है खिड़की के पास बैठ जाता है या सोने में है तो नीचे ऊपर चला जाता है बीच में जाता है वो चयन करता है तो क्यों चयन कर लेता है दो में तीन में से एक का चयन करता है तो कुछ ना कुछ तो भिन्नता माननी पड़ेगी कुछ ना कुछ तो भिन्नता मानेंगे कहीं भी कोई शेर ले रहे हैं तो उसमें बोले इसमें भी इतना लाभ है उसमें भी इतना लाभ है फिर भी एक को लेता है दूसरे को छोड़ देता है क्यों कुछ ना कुछ तो कारण है इसकी विश्वसनीयता अधिक है कुछ और है तो जिसको भी छोड़ा है उसका उनत्व तो प्रसक्त तो हो जाएगा तो एक कल्पना में कह रहे हैं अभिभुगम में कह रहे मान लो यदि दो समान भी हुए तो भी कोई व्यक्ति उनको ग्रहण करेगा तो एक को ही करेगा और एक को करते ही दूसरे का उन्नत तो प्रसक्त हो जाएगा तो सर्वश्रेष्ठ कौन सा रहा एक ही तो रहा दूसरा तो न्यून हो गया वो बराबर कहां रहा तो यदि बराबर भी माने तो बराबर में से किसी एक को लेंगे और दूसरे को छोड़ेंगे तो वो बराबर नहीं रहा वो निचला हो गया उससे तो इसलिए बराबर भी नहीं हो सकता आगे कोई कहे कि नहीं दोनों को एक साथ चाह लेगा तो कहते हैं द्वयोश चतुल्य और युगपथ कामितार्थ प्राप्ते नास्ति जो दोनों बिल्कुल एक जैसे हो तो उनमें एक साथ प्राप्त करने की इच्छा उसका प्रयोजन ये होता ही नहीं है तो मैं एक को तो लेना है दोनों को एक साथ नहीं ले सकता ये एक ऐसी चीज है अब मान लो कोई चीजें ऐसी होती है जहां दो दो भी ले लेते हैं वो एक अलग चीज है उस तरह के लेकिन ये परमात्मा के विषय में तो वो किसी उसकी कामना करनी है ईश्वर पर करना है तो दो का एक साथ नहीं हो सकता एक ही का होगा दूसरा तो छूट जाएगा तो ये और युगपथ कामितार्थ प्राप्ते प्राप्त क्यों अर्थस्य विरुद्ध क्योंकि वो दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं दोनों नहीं हो सकते अब चश्मा पहनेंगे तो दो चश्मे पहनेंगे एक चश्मा पहनेंगे आ, वो दो वाले काच लगा सकते हैं बाईफोकर लगा सकते हैं कि दूर का नजदीक का लेकिन एक सत्व नहीं हो सकता ऐसे प्रसंगों में टोपी पहननी है तो वो एक ही पहनेगा दूसरी नहीं पहन सकता सामान्य रूप से अब सर्दियां ज्यादा हो तो एक अंदर पहन के ऊपर एक और टोपी पहन दे तो वह अलग बात है लेकिन अब दांत में मान लो दांत का जबड़ा लगवाते हैं सारे दांत चले गए हैं तो अब वहां एक ही जबड़ा लगेगा दो ही एक दांत लगाए तो दूसरा दांत नहीं लगेगा कोई सा एक लगेगा तो डॉक्टर कहते हैं कि आजकल वो वो सफेद वाला भी दांत आता है और वो धातु का भी आता है चांदी जैसा भी और वो स्टील जैसा भी वो दोनों में से कौन सा करना है आपको गड्ढा भरवाना है तो सीमेंट से भी होता है और धातु से भी होता है और बोले सोने से भी भरता है आपको कौन सा चाहिए तो एक ही हो सकता है तो सारे नहीं हो सकते ऐसे प्रसंगों में देखना तो परमात्मा को पाने में और ईश्वर परिधान करने में एक ही को ले सकते हैं दो को नहीं ले सकते दूसरे की न्यूनता होगी ही कई बार जो अलग अलग भगवान के नाम से कहे जाते हैं मंदिरों में जाते हैं तो वहां के पुजारी वगैरह वो लोग कामनाएं तो करते ही हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए जो भी है वो कहते हैं यहाँ की मनोकामना पूरी होगी यहां से आपकी बोले एक ही शर्त है उसमें या फिर किसी और से ना मांगो ये चीज किसी को सबसे बड़ा मान करके करोगे तो पूरी हो जाएगी अगर आप दूसरे को किसी को मानोगे कि भाई यहां भी मनोती मना ली वहां भी मना ली वहां भी मना ली तो पूरी नहीं होगी कई मंदिरों में ऐसा कहते हैं भाई होगा तो आपको अगर पूरी अन्य निष्ठा से आप करोगे यहां दूसरा कहीं इच्छा नहीं करोगे दूसरी जगह कहीं नहीं भटकोगे तब तो, तो पूरी हो जाएगी और दूसरी जगह जा रहा है तो उसका क्या मतलब है एक जगह कामना पूर्ति की प्रार्थना की अब वो दूसरे मंदिर में भी गया दूसरे स्थान पर भी गया दूसरी मस्जिद में भी चला गया और कहीं जहां जहां भी लोग जाते हैं तरह तरह से तो उसका क्या मतलब होता है पहले वाले पे पूरा विश्वास नहीं है उसको यही तो प्रकट होगा ना कि पहले वाले पे पूरा विश्वास नहीं है इससे नहीं हुआ तो, हुआ तो चलो वहां चलते हैं वहां नहीं हुआ तो चलो वहां चलते हैं वहां नहीं हुआ तो वहां चलते हैं ऐसे अलग अलग होते हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं हो रहा है तो वहां जाऊंगा वहां नहीं आऊंगा चिकित्सक हम बदल लेते हैं इससे नहीं उसके पास उसके नहीं उसके पास क्यों जाते हैं ये जैसे ही हम दूसरे को करते हैं दूसरे का न्यूनता प्रकट होती है सब चीजों के अंदर यही एक दुकान को छोड़ के दूसरी दुकान जाते हैं एक गुरुकुल को छोड़ के दूसरे गुरुकुल में जाते हैं एक अध्यापक को छोड़ के दूसरे अध्यापक के पास जाते हैं एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास जाते हैं एक प्रवचन को छोड़ के दूसरे लय के पास प्रवचन सुनते हैं इन सब के अंदर ये होता है ना कोई केवल उत्सुकता के लिए जा रहा है तो भी चलो वहां भी देखते हैं वहां भी देखते हैं वो एक अलग बात है लेकिन अगर वो छोड़ के चला गया है तो ऐसा ही है एक भोजन की दुकान को छोड़ करके दूसरे की भोजन की दुकान पर जा रहे हैं सब जगह है यहां पर घटेगा तो यदि एक को छोड़ दूसरे को हम ले रहे हैं हाँ पहले को नहीं छोड़ा है दूसरे को देखने जा रहा है वो तो एक अलग बात है लेकिन एक को छोड़ के दूसरे पे गए हैं तो पहले वाले की न्यूनता होती ही है न्यूनत्व प्रशक्त होगा ही हर वस्तु के अंदर यही है परमात्मा के साथ भी यही होगा अगर ऐसा दो समान समान माने जाए ये भी वैसा है ये भी वैसा है तो क्योंकि दोनों अलग अलग तत्व हैं अर्थस्य विरुद्धत्व तस्मात यशसे साम्य विनिर्मुक्तम ऐश्वर्य तो जिसका साम्य और अतिशय से विनिर्मुक्त पूरी तरह मुक्त विशेष रूप से निश्चय रूप से मुक्त जिसका ऐश्वर्य विनिर्मुक्त स एवं ईश्वर वही ईश्वर है और कोई नहीं है सच पुरुष विशेष और वो पुरुष विशेष है जो मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं वो तो बहुत सारे हैं कवल एम प्राप्त स्तरी बहवा केवल के वो तो साम्य अतिशय से विनिर्मुक्त नहीं है उनके समान बहुत सारे हैं हम मनुष्य लोग हैं आत्माएं हैं हम सामने और अतिशय से विभक्त नहीं है हमारे जैसे भी बहुत मिल जाएंगे और हमारे से बड़े चढ़े भी बहुत मिल जाएंगे तो हम ईश्वर नहीं हो सकते ऐसे ही जो भी कोई अपने को ईश्वर कहता है कोई मनुष्य शरीरधारी वो कितने भी गुण वाले हों महान हो समाज सुधारक हो ऋषि हों नेता हो वैज्ञानिक हो वो अपने को कोई ईश्वर कहने लग जाता है तो देखने वो साम्य और अतिशय से विनिर्मुक्त है या नहीं है भूत और भविष्य में सब जगह कोई भी साम्य अतिशय से विनिर्मुक्त नहीं होगा कुछ ना कुछ दूसरा उससे अच्छा हो जाएगा ज्ञान में अच्छा हो सकता है शरीर में अच्छा हो सकता है रूप में अच्छा सा हो सकता है बोलने में अच्छा हो सकता है अन्य कलाओं में अच्छा हो सकता है अंतर अवश्य मिलेगा किसी न किसी में अधिक अच्छा होगा लेकिन परमात्मा का ऐश्वर्य ऐसा है जो साम्य और अतिशय से विनिर्मुक्त है वही ईश्वर है और वही पुरुष विशेष है तो उसका ईश्वर प्रणिधान उस पुरुष विशेष का प्रणिधान करने से और आगे देखिए अगला सूत्र किंच और कैसा है वो परमात्मा 25वां सूत्र कहा तत्र निरतिशयम सर्वोज्ञ बीजम तत्र मैंने वहां पर उसमें वह सर्वज्ञ बीजम सर उसमें सर्वज्ञ का जो बीज है वो निरतिशय है उस परमात्मा में उस ईश्वर में उस पुरुष विशेष में सर्वज्ञता का जो बीज है कारण है आधार है वो निरतिशय है उससे बढ़कर के वो बीज कारण नहीं हो सकता उसमें ऐश्वर्य है तो ऐश्वर्य का जो कारण है वो उससे बढ़कर के और किसी में नहीं है निरतिशय है इसलिए वो ऐश्वर्य से पर है जो साम्य और अतिशय से बिनोर्मुक्त है सर्वज्ञता का बीज क्या है सर्वज्ञता का आधार क्या है ज्ञान तो ज्ञान तो सर्वज्ञता ही हुई ना ज्ञान होना और सर्वज्ञ होना वो तो एक ही बात हुई उसका आधार क्या है हम कैसे कहें कि ये सर्वज्ञ है कैसे कहें कि वो सर्वज्ञ है तो उसके लिए इन्होंने कुछ बातें बताइए देखिए यदि अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न अब जो सर्वज्ञ है वो भूतकाल की बातें भी जानने वाला होना चाहिए अतीत की और वर्तमान की भी जानने वाला होना चाहिए और भविष्य की भी जानने वाला होना चाहिए तो जितनी अतीत की बातें जानी जा सकती हैं जो सबसे अधिक जानता है जो वर्तमान की जाने जा, जानी जा सकती है वो सबसे अधिक जानता है और जो भविष्य की जानी जाने वाली है और जिसको जो सबसे अधिक जानता है उसको हम सर्वज्ञ कहेंगे जितनी भी भूत की हैं, जो वर्तमान की हैं और जो भविष्य की जानी जा सकती हैं, वो सब तो यदि दम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्नम ये तीन चीजें एक कोटी के अंदर बता रहे हैं, सर्वज्ञता का बीज बता रहे हैं, वो अतीत अनागत अतीत वर्तमान और भविष्य तीनों को जानता है एक बात फिर कहा प्रत्येकम समुच्चया प्रत्येक एक एक को भी और समुच्चय रूप में भी कोई कहने लगे कि जी मैं इस लेखनी के बारे में अतीत अनागत और वर्तमान तीनों को जानता हूं ये कैसे बनी मेरे को पूरा पता है क्या क्या चीजें बनी और अभी भी पूरा जान रहा हूं और ये ऐसे ऐसे नष्ट होगी न हो जाएगी ये भी मैं जानता हूं तो इतने मात्र से सर्वज्ञ नहीं हो जाते वो व्यक्ति को भी जानना चाहिए एक एक इक इकाई को एक को जानता हो दूसरों को ना जानता हो बहुतों को जानता हो बहुतों को नहीं जानता हो, उसको सर्वज्ज नहीं कहेंगे इसलिए इन्होंने कहा प्रत्येकम एक तो वो हर चीज को अकेले अकेले भी पूरा जानने वाला होना चाहिए और समुच्चय समूह रूप में भी जानने वाला होना चाहिए कि एक आम को अच्छी तरह से जान लिया तो बोले सबको जान लिया ऐसा नहीं और सभी आमों को एक मनुष्य को जान लिया तो बोले सबको जान लिया नहीं सभी मनुष्यों को तो प्रत्येक और समुच्चय यह दूसरा वर्गीकरण है पहला था अतीत अनागत और प्रत्युत्पन्न वर्तमान वाला ये एक वर्गीकरण हो गया सर्वज्ञता का बीच ये जिसमें है और दूसरा प्रत्येक और समुच्चय ये दो हो की फिर कहा अतिय ग्रहणम और जो इंद्रियों से गृहित नहीं होता है उसका भी उसको भी वो जो जानने वाला हो क्योंकि पिछली शर्तों को कोई इंद्रियों के साथ भी घटा सकता है वही इंद्रियों से जो भूत भविष्य वर्तमान जाना जाता है उतना सारा इंद्रियों से जो प्रत्येक और समुच्चय जाना जाता है उतना बोले नहीं अति ग्रहण ग्रहणम जो इंद्रियों से भी ग्रहण नहीं किया जा सकता उसको भी वो जो जानता है क्योंकि इंद्रियों से तो हम बहुत ही थोड़ा जान पाते हैं प्रत्यक्षम ही अल्पम अप्रत्यक्षम अन्पम जो प्रत्यक्ष होता है वो तो बहुत अल्प है जितना हम देखते हैं जितना हम सुनते हैं चखते हैं खाते हैं पीते हैं जो भी कुछ करते हैं छूते हैं सूंघते हैं ये तो बहुत कम है और इंद्रियों से जितना जान सकते हैं वो बहुत थोड़ा ही है उससे अतिरिक्त अनल्प बहुत है अधिक बहुत है वो अप्रत्यक्ष है हम नहीं जान सकते उसको प्रत्यक्ष नहीं जान सकते उसको हम अनुमान से जान सकते हैं शब्द से जान सकते हैं शास्त्रों से जान सकते हैं तो अतीन्द्रिय ग्रहणम जो इंद्रियो इंद्रियातीत इंद्रियों से भी जो नहीं जाना जा सकता उसका भी जो ग्रहण कर लेता है जान लेता है अतीन्द्रिय ग्रहणम अल्पम बहुरीति थोड़ा हो या ज्यादा हो सब कुछ ज्यादा जान लिया थोड़ा नहीं जाना ऐसा नहीं थोड़ा भी और ज्यादा भी कुछ भी है अल्पम बहुत ये एक अलग वर्गीकरण हो गया इति सर्वज्य बीजम ये सर्वज्ञता का बीज है एक इसका अर्थ यह है कि परमात्मा सर्वज्ञता का बीज है आधार है कि उसमें सर्वज्जता रहती है परमात्मा में सर्वज्जता रहती है और वो लेकिन यहां निरतिशयम सर्वज्य बीजम तत्र उसमें तत्र मतलब किसमें ईश्वर में क्या है सर्वज्ञता का बीज है सर्वज्ञता भी उसी में है लेकिन यहां सर्वज्ञता का बीज कहा जा रहा है और वो सर्वज्ञता का बीज कैसा है निरतिशय है जिसकी कोई सीमा नहीं है जिससे अधिक नहीं हो सकता है जितना सर्वज्ञता का बीज या कारण हो सकता है वो उससे अधिक कुछ नहीं हो सकता है तो अभी तक जो बताया था ये सर्वज्ञता के बीज हैं ये ये चीजें होती हैं तो व्यक्ति सर्वज्ञता की तरफ बढ़ने लगता है अधिक अधिक जानने लगता है तो आगे सर्वज्ञ बीजम एतत सर्वज्ञता का जो ये बीज है अभी जो गिनाया ये विवर्धमानम बढ़ता हुआ और बढ़ता बढ़ता यत्र निरतिशयम जहां पर निरतिशय हो जाता है जिससे बढ़कर के कहीं और हो नहीं सकता है स उसे सर्वज्ज कहते हैं तो परमात्मा को सर्वज्ञता का बीज नहीं कह रहे हैं। परमात्मा मैं सर्वज्ञता का बीज है ये बात कही जा रही है अब दूसरी बात भी हम चाहे तो कह सकते हैं कि भाई परमात्मा सर्वज्ञता का बीज है सर्वज्ञता का आधार है उसी से सब कुछ ज्ञान निकले हैं अपने आप में ये कथन गलत नहीं है और ठीक है लेकिन यहां ये बात नहीं प्रतीत हो रही सूत्रकार जिस ढंग से कहना चाह रहे हैं जो बात रख रहे हैं कि परमात्मा नित्य मुक्त है शास्त्र उसका आधार है उसमें शास्त्र है ज्ञान है इसलिए वो सदैव मुक्त है तो उसका जो ये शास्त्र ज्ञान है वो निरतिशय कैसे है वो सबसे अधिक कैसे है उसका कारण बताएं क्योंकि उसमें निरतिशय सर्वज्ञता का बीज है तो जहां पर ये बढ़ते बढ़ते निरतिशय होता है उसे सर्वज्य कहते आगे अस्ति काष्ठा प्राप्ति सर्वज्य बीज सातिशयत्वाद परिमाणव थी ये जो सर्वज्ञ का बीज है कौन ये जो पीछे कारण बताए थे उसकी काष्ठा प्राप्ति है काष्ठा मतलब होता है अंतिम सीमा चरम सीमा है सर्वज्ञता के जो बीज बताए उसकी भी सीमा है असीम नहीं है वो इस तरह से कहीं ना कहीं सीमा है उसकी भी अस्ति काष्ठा प्राप्ति सर्वज्ञ बीज से क्यों सातिशयत्वात अतिशय से युक्त होने से कि इससे इतना तक है बस ये एक सबसे अधिक हो गया वहां सबसे अधिक कुछ है ये बांधना पड़ेगा यानी कहीं न कहीं ये सबसे अधिक है ये सबसे अधिक है सातिशयत्वात परिमाण वी परिमाण के समान परिमाण है परिमाण किसी वस्तु का जो घेरा होता है फैलाव होता है उसको परिमाण बोलते हैं जैसे कि ये एक लीटर है एक बाल्टी है ऐसे तो छोटे से छोटी चीज ले लें हम परमाणु ले लें परमाणुओं के भी आज की दृष्टि से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आगे पॉजिट्रॉन और पोटोन जो भी कुछ पीछे पीछे हैं, उन सबको क्वार्क्स हैं। छोटे से छोटे और भी जो कुछ है ले सकते हैं उसको बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते कितने बड़े हो सकते हैं वो कोई सीमा आएगी या नहीं आएगी छोटा सा बीजिए उससे बड़ा हमने मान लो राई ले ली राई से बड़ा हमने कुछ गेहूं ले लिया या बाजरा ले लिया फिर आगे आंवला ले लिया और बड़ा कद्दू ले लिया और बड़ा कर ले पृथ्वी ले ली इससे भी बड़ा और कहीं तो सीमा आएगी उसकी कहीं तो आएगी या कहीं नहीं आएगी कहीं तो आएगी जैसे परिमाण बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते, बढ़ते बस सबसे ऊंची चीज कहेंगे भाई इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है ये वो जैसे परिमाण में आता है ऐसे ही सर्वज्ञता के बीज में भी आएगा कि मान लीजिए अतीत की बात जानता है कोई तो अतीत की बात कोई थोड़ी जानता है कोई अधिक जानता है कोई अधिक जानता है कोई अधिक जानता है, अधिक जानता है एक सीमा आएगी या नहीं यह सबसे अधिक है वर्तमान की बात कोई जानता है इतनी जानता है अधिक जानता है ये करते करते कोई सीमा आएगी या नहीं क्योंकि जानने योग्य तो तीन ही चीजें या कार्य जगत भी है तो ईश्वर जी प्रकृति तीन है वस्तुएं तो अनंत नहीं है ना वो तो सीमित है तो सीमित है तो उनसे संबंधित ज्ञान भी उतना ही होगा या उससे भी ज्यादा हो जाएगा उतना ही होगा बढ़ते बढ़ते बढ़ते अनित, अनागत ऐसे उसकी भी एक है प्रत्येक है समुच्चय है अतीन्द्रिय ज्ञान भी है या कम या अधिक है वो एक स्थिति आ जाएगी कि इससे बढ़कर के और नहीं हो सकता है काष्ठा प्राप्ति अंतिम सीमा और उससे बढ़ के फिर कोई है नहीं सबसे अधिक जिसका ऐश्वर्य है सबसे अधिक जिसका ज्ञान है वो ही परमात्मा है क्योंकि सर्वज्ञता के जितने बीज हैं कारण हैं वो भी सातिशय हैं बढ़ते बढ़ते बढ़ते एक सीमा आ जाएगी इससे बढ़कर के और कुछ नहीं हो सकता तो सातिशयत्वा परिमाण वी तो इसलिए आगे कहते हैं यत्र काष्ठा प्राप्ति ज्ञान जन ज्ञान की काष्ठा चरम सीमा अंतिम प्राप्त हो जाता है जिससे बढ़ के कोई जान हो ही नहीं सकता है जो है स सर्वज्ञ उसे सर्वज्ञ कहते हैं और ये वो ईश्वर है और सच पुरुष विशेष है उसी क्रम में जोड़ रहे हैं वही पुरुष विशेष है आगे सामान्य मात्रोपसंहारे चक्रितोप क्षय अनुमानम अब ये पुरुष विशेष के बारे में कुछ और बातें बताना चाहते हैं कि भाई परमात्मा पुरुष विशेष है अब क्या सारी चीजें हम ऐसे ही अनुमान से या तर्क से पता लगा लेंगे परमात्मा के बारे में बोला नहीं सब कुछ अनुमान से नहीं कर सकते ये जो था तत्र निरतिशयम सर्वज्य बीजम ये एक तरह से अनुमान का प्रयोग किया गया है तो बोले अनुमान की एक सीमा होती है तो कहा सामान्य मात्रोपसंहारे चोप क्षय अनुमानम अनुमान कैसा होता है सामान्य मात्र के निश्चय में उसका समाप्ति हो जाती है क्षय हो जाता है कृतोपक्षयम अनुमानम अनुमान की समाप्ति कहा हो जाती है सामान्य ज्ञान करा करके उतने में बस निश्चय करा देते हैं अनुमान से हमें जाना धुआं है वहां अग्नि है बस अग्नि का ज्ञान करा दिया इतना सामान्य मात्र से अब समाप्त उससे ज्यादा क्या जानेगा अनुमान से कम या अधिक है थोड़ा सा जान लिया उससे ज्यादा नहीं जान सकता बस क्षय हो गया उसका अनुमान का उससे ज्यादा नहीं जाना सकता किसी की चप्पल देख करके हमने नियमित है नियत संबंध है तब है वे विचार नहीं देखना कि कोई दूसरा उसकी चप्पल पहन के आ गया वही है तब उस स्थिति में हमने देखा कि वो अंदर है अब हमें ये तो पता लग गया अंदर है लेकिन उसने अभी कौन से कपड़े पहन रखे हैं बाल कैसे बना रखे हैं ये थोड़ा ना पता है हमें किस जगह बैठा है किसके साथ बैठा है क्या खा रहा है पी रहा है ये थोड़ा ना पता है हमारे को केवल इतना ही तो पता लगा कि ये अंदर है तो सामान्य मात्र से अनुमान उपसंहार कर जाता है क्षीण हो जाता है इससे ज्यादा नहीं कर सकता सामान्य मात्रोपसंहारे कृतोपयम अनुमानम यह अनुमान न विशेष प्रतिपत्तो समर्थम अनुमान विशेष निश्चय कराने में समर्थ नहीं होता है एक सीमा ही है उसकी थोड़ा ही है अनुमान से हम बहुत अधिक जान सकते हैं बहुत अधिक चीजों को जान सकते हैं लेकिन उनके बारे में पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता है अनुमान से थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान होता है बस वो समाप्त हो जाता है प्रत्यक्ष से उससे ज्यादा ज्ञान होता है यद्यपि प्रत्यक्ष चीजें कम है लेकिन उसी वस्तु के बारे में अनुमान से ज्ञान हो और उसी के वस्तु के बारे में प्रत्यक्ष से ज्ञान हो तो प्रत्यक्ष वाला ज्ञान अधिक हमारे को कराता है अनुमान कम कराता है तो ये तो विशेष ज्ञान कराने में समर्थ नहीं है तो तस्य संजादी विशेष प्रतिपत्त प्रतिपत्ति आगमत पर्यन्वेष्य तो तसे मतलब तस् पुरुष विशेष से ईश्वर से उस ईश्वर की संजय दी जो विशेष प्रतिपत्ति है संज्ञा मतलब नाम उसके नाम का निश्चय कैसे करेंगे अनुमान प्रमाण बता सकता है कि इसका यह नाम है उसका कोई नाम पता नहीं है हाँ नाम हमें पहले से पता है और कुछ लक्षण बता रखे कि ऐसी आकार प्रकार वाला व्यक्ति है उसका नाम ये है तो हम एक फिर भी कर सकते हैं लेकिन हमें अभी नाम पता ही नहीं है तो कैसे जानोगा कि ईश्वर का नाम क्या है तो उसके लिए उन्होंने कहा तस्य संजय आदि विशेष प्रतिपत्ति आगमत पर वो आगम प्रमाण से जाननी चाहिए शब्द प्रमाण से जाननी चाहिए शास्त्रों से जाननी चाहिए कि उस परमात्मा का नाम क्या है हम नहीं कर सकते हम अपने ढंग से नहीं कर सकते उसका जो सही नाम है ठीक नाम है वो शास्त्र से पता लगता है क्योंकि वो शास्त्र उसी ने दिया है वो वेद उसी ने दिया है आगे तस् आत्माग्रह भावे भूतानुग्रह प्रयोजनम उसका ईश्वर का आत्मा अनुग्रह अभावे भी अपने आत्मा के अनुग्रह का अभाव होते हुए भी अनुग्रह मतलब कृपा अपना हित करना अपने अनुग्रह के लिए अपने किसी हित के लिए वो कुछ करता नहीं है क्योंकि वो परिपूर्ण है तो उसमें आत्मानुग्रह का अभाव है वो अपने लिए कुछ भी नहीं करता है वैसे हम अनुग्रह दूसरे के संदर्भ में ही देखते हैं लेकिन व्यक्ति आत्मानुग्रह भी तो करता रहता है अपना भी तो हित करता रहता है तो उसमें तो परमात्मा में आत्मा अपने अनुग्रह का अभाव होते हुए भी भूतानुग्रह प्रयोजन भूतों का अनुग्रह करना ये उसका प्रयोजन होता है इसीलिए वो क्रियाशील होता है इसीलिए वो संसार को बनाता है अपना कोई प्रयोजन नहीं है उसमें जीवों के हित के लिए भूतों के हित के लिए वो इस संसार को बनाता है भूतानुग्रह उसका प्रयोजन है नहीं तो कोई भी हम सामान्यतया देखते हैं मनुष्यों आदि में लगाते हैं प्राणियों में कि बिना प्रयोजन के कुछ नहीं करता है व्यक्ति प्रयोजन मतलब अपने प्रयोजन के लिए करता है तो उसको हम परमात्मा पे भी घटाने लगते हैं कि उसका भी कोई ना कोई तो प्रयोजन होगा अपना प्रयोजन होगा अपना स्वार्थ होगा तो उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है भूतानुग्रह ही प्रयोजन है और वो कैसे हमारा अनुग्रह करता है और उसका सबसे बड़ा अनुग्रह क्या है तो ज्ञान धर्मोपदेश कल्प प्रलय महाप्रलय शु संसारी न पुरुषान ज्ञान और धर्म के उपदेश से जान तो हो गया एक बोध सूचनाएं ये ऐसा ऐसा और धर्म का मतलब हो गया ये कर्तव्य है ये करना चाहिए आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए ज्ञान और धर्म दो चीजें ज्ञान हो गया धर्म कर्म से के साथ में जुड़ के होते हुए तो ज्ञान और धर्म के उपदेश से कल्प प्रलय में और महाप्रलय में संसारी पुरुषों का मैं उद्धार करूंगा ये उसका प्रयोजन है तो कल्प प्रलय जो खंड प्रलय होती है बीच बीच में प्रलय होती है महाप्रलय जो पूरी प्रलय होती है तो चाहे खंड प्रलय हो चाहे महाप्रलय हो कोई ऐसी स्थिति आती है जहां कि इस वेद और शास्त्र का की लुप्तता हो रही है तो भी वो उपदेश कर देगा उसको लाएगा फिर बार बार लाएगा वैसे चलता रहता है ये खंडित नहीं होता है अल्प या अधिक होता रहता है लेकिन यदि कल्पना करें कुछ हो प्रलय हुआ भी है तो फिर से लाएगा बार बार लाएगा यही उसका व्यवहार है धर्म ज्ञान धर्मोपदेश कल्प प्रलय महाप्रलय शु संसारी न पुरुषान उद्धरिष्या संसारिक पुरुषों का उद्धार करूंगा यही परमात्मा का प्रयोजन है वो चाहता है कि हमारा उद्धार हो जाए उद्धार मतलब तो मुक्ति हो जाए तथा चौकतम जैसे कि एक वचन भी मिलता है और कहीं का दिया है आदि विद्वान आदि विद्वान मतलब वो परमात्मा सबसे जानने वाला सबसे प्रारंभिक जो जान, जानने वाला है प्रारंभिक मतलब अनादि आदि विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठाया निर्मित चित्तों पर का आधार करके उसका अधिष्ठान करके कारुण्याथ करुणा से जीवों के प्रति करुणा से भगवान भगवान वही वो, वो आदि विद्वान है परम ऐश्वर्य वाला परम ऋषि जो कि अत्यंत सबसे बड़ा ऋषि है सबसे बड़ा दृष्टा है साक्षात दृष्टा है वो आसुराये जिज्ञास मानाए करते हुए आसुरी के लिए सुरी मतलब जीवों के लिए आत्मा के लिए तो परमात्मा की हम संतान है असुर परमात्मा को कहते हैं उसकी हम संतान है तो उसके लिए आसुरी के लिए जो कि जिज्ञासा करता था उसके लिए तंत्र प्रवाचक उसके लिए इस तंत्र को शास्त्र को यानी वेद को उसने कहा उसके माध्यम से ज्ञान और धर्म दोनों का उल्लेख किया तो वेद में ज्ञान भी है ये चीजें कैसी कैसी होती है क्या क्या गुण है वो भी सूचना है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो भी वहां पर दिया गया तो ज्ञान और धर्म का उपदेश उसने किया है ऐसा वो परमात्मा है वो ऐसा उसका ईश्वर पर निधान करना है हमें और वो उसमें सर्वज्ञता का बीज निरतिशय रूप में है वो सर्वज्ञ है उसमें सर्वज्ञता का बीज निरतिशय सर्वज्ञता का जो कारण है वो उसमें निरतिशय है उसकी कोई सीमा नहीं है उससे बढ़कर के और कुछ नहीं हो सकता है उससे बढ़ कोई नहीं होगा इसलिए वो सर्वज्ज है तो आज का पाठ इतना ही रखते प्रणत ओ